ृद स्मृति पुरानाल करुणालय नमा भगवत्द शंकर लोक शकर सदगुरु महाराज ओम नमो नारायण ब्रह्मसूत्र दिया अध्याय चतुर्थपाद में अष्टमाधिकरण आश्रम कर्माधिकरण और उसके बाद नवमाधिकरण विधिराधिकरण उधिराधिकरण में और आश्रम कर्माधिकरण में ये दोनों में आश्रम विहित कर्तव्यों का ब्रह्मज्ञान में प्रयोजन क्या है इस विषय में विचार किया था और विधुरातिकरण में ये विशेष कहा जो अनाश्रमी होते जिनको आश्रम कर्म अनुष्ठान करने में कुछ कारण से असमर्थता है उनके लिए भी ब्रह्म विद्या में अधिकारित्व सिद्ध होता है जैसे रैक् वाजकनवी नवी संवर्त सुलभा आदि के नाम लिए ये सभी ब्रह्मज्ञानी थे हिन्दु अनाश्रमी थे ऐसा मानकर के इनके अनाश्रमित्व को मान करके ऐसा कहा गया और इसका यह अर्थ निकला कि अनाश्रमी रहते हुए भी आप ब्रह्मज्ञान प्राप्त कर सकते हैं तो फिर आश्रम कर्म का विधान व्यर्थ हो जाए ऐसे में अंतिम सूत्र कहा इसका ये तात्पर्य ना निकाला जाए कि आश्रम कर्मों को न करने के लिए कहा या उसकी आवश्यकता नहीं है ऐसा तात्पर्य नहीं है यहां अतस्तु इधर ज्यालिंगाचक आश्रम विहित कर्मों को कर्तव्य रूप से करते हुए यदि विद्या का साधन करते हैं तो वो श्रेष्ठ होता है वो सरल होता है और तुरंत ही वो प्राप्त होते और विद्या संबंधी साधन में निष्ठा लाने के लिए आश्रय रूप से आश्रम विहित कर्मों का करना आवश्यक भी है इस दृष्टि से इधरत जाया इत्यादि से बिल्कुल युक्ति संकत निर्णय दिया जो अनाश्रमी रहते हैं उनको करना क्या चाहिए अब यह तो निश्चय हो गया कि अनाश्रमी रहकर के भी साधन कर सकता है फिर भी ये प्रश्न आया कि अनाश्रमी रहते हैं तो फिर कैसे साधन होता है तो कहा ये तो अनाश्रमी रहने के लिए कहीं भी नहीं कहा है परिस्थिति के कारण ऐसा आश्रम विद कर्मों को नहीं कर सकता है तब ये निर्णय है वैसा तो अनाश्रमी न ष्ठेता दिनमेकम अभी द्विचहा संवत्सरम अनाश्रमी स्थित्वा कृथ्रमेकम चरित इत्यादि वाक्य से श्रुति और स्मृति लिंग से यह मालूम होता है अनाश्रमी तो रहना नहीं चाहिए कोई भी आश्रम में विहित कर्तव्यों को करते हुए ही जीवन चलाना चाहिए अनाश्रमी रहने का कोई तात्पर्य नहीं ऐसा श्रुति और स्मृति का अर्थ नहीं है यह कहा इस प्रकार विधुरा अतिकरण भी इस निर्णय के संबंध में बहुत महत्वपूर्ण होता है अब और एक व्यावहारिक निर्णय जो महत्वपूर्ण है इस विषय में कभी आश्रम कर्मों को करना है ये कहने पर किसी कारणवश ऊर्ध आश्रम में चले गए और बाद में लगा कि ये पीछे का कर्म करना चाहिए तो पूर्व आश्रम के कर्तव्यों को उत्तर आश्रम में जान कर करने की इच्छा हो तो उस आश्रम को ऊर्ध्व आश्रम को छोड़ करके पूर्व आश्रम में आ सकता है कि नहीं आ सकता ये यहां प्रश्न है क्योंकि ऐसा सोच सकता है ऐसा लोग में होता है बहुत ऐसे केसेस आप देखने को मिलते हैं तो उसमें इसका शास्त्र का क्या निर्णय है इस पर विषय पर यहाँ कहा जाता है और उससे आगे पतित होने पर क्या प्रायश्चित करना चाहिए और साधन को पुनः कौन आदान कर सकता है नहीं कर सकता इत्यादि भी सब भेलो जो सारे व्यावहारिक विषय है जानने योग की विषय है जो आश्रम ऊर्द्व आश्रम में पहुंच गया अर्थात ये प्रथम आश्रम से लेकर के सन्यास तक चार आश्रमों में उत्तरोत्तर आश्रम को ऊर्ध् आश्रम कहा जाए तो उस दृष्टि से ऐसे ऊर्ध्रेता कहते हैं तीन आश्रमों को ब्रह्मचारी जो नैष्ठ ब्रह्मचारी है और उसके बाद वाहन और सन्यास। ये तीन आश्रमों को ऊर्ध्रेता आश्रम नाम से कहते हैं पहले भी सूत्र आया इसमें भी उसी के बारे में चर्चा करें ऐसे में ब्रह्मचर्य आश्रम से उत्तरोत्तर आश्रम को श्रेष्ठ माना है तो पूर्व आश्रमों को त्याग कर उत्तर आश्रम में प्रवेश करने के बाद में यदि पुनः पूर्व आश्रम के कर्तव्य करने की इच्छा हो गई तो वो कर सकता है कि नहीं कर सकता ये यहां प्रश्न है जैसा ब्रह्मचर्य आश्रम से कोई सीधा सन्यास ले लिया उदाहरण के लिए सन्यास होता है और उसके बाद वो उनको लगा कि नहीं अभी मेरा पूरा कर्तव्य नहीं हुआ है अब ये सब शेष रह गया मुझे ऐसा सब करना चाहिए साधन नहीं हो पा रहा क्योंकि योग्य नहीं होने पर संन्यास्रम में प्रवेश किया तो वहां कोई साधन नहीं कर पाएंगे फिर करते करते तो कुछ इधर उधर भी हो जाता है कुछ भी होता है मानसिक अस्वस्थता हो जाती है अशांति होता है और स्वयं के लिए भी होता है दूसरे के लिए भी होता है पता नहीं क्या क्या हो जाता है ऐसे हो जाता है तो अब ऐसा होने पर पता चलता है कि ये पूर्व आश्रमों में जैसा कर्तव्यों को करना चाहिए था वैसा नहीं किया तो यहां कुछ प्राप्ति नहीं हो रही ऐसा मानकर यदि वापस आना चाहते हैं तो कर सकता है कि नहीं कर सकता ये प्रश्न होता है तो वो निर्णय यहां देंगे नहीं कर सकता है ये बोलेंगे और ये तो बहुत बड़ा पाप होता है और इसका कोई प्रायश्चिति ही नहीं है ऐसा बताएंगे और इस विषय में ऊर्द्व आश्रम में प्रवेश करने के बाद में पूर्व आश्रम का पुनःग्रहण को दोनों वादी यानी उत्तर मीमांसा में जयमिनी महर्षि और पूर्व मीमांसा में जैमिनी महर्षि और उत्तर मीमांसा में बादरायण दोनों ही एक मत से इस विषय पर निर्णय देते हैं माने वैसा तो अन्य विषयों पर उनकी चर्चा है परस्पर विवाद भी है विरोध भी है लेकिन ऐसे विषय पर नहीं है क्योंकि ये कर्म से और हमारे सारे धार्मिक व्यवस्था से जुड़ा हुआ विषय है इसलिए इसमें अलग अलग निर्णय नहीं एक ही निर्णय है ऐसा कहीं शारीरिक न्याय संग्रह के दसवाधिकरण है तद्भूता आश्रम अवरोहो कर्तव्यः आश्रम अवरो आरोह अवरोह अन्यतरवा आरोहवत अन अगृहीता यहां एक विशेष अनुमान देते हैं यह अनुमान बनाने की शैली है यहां आश्रम अवरोह को भी कर्तव्य मानना चाहते हैं आश्रम अवरोह मैंने ऊर्ध् आश्रम में चला गया उत्तर आश्रम से पीछे आना आरोहण होता है चढ़ना और अवरोहण होता है उतरना आगे आश्रम में चला गया अब ये वो पीछे जाना चाहता है तो ये आश्रम अवरोह का अवरोख आश्रम अवरोध भी कर्तव्य है कर सकता है करना चाहिए यदि आवश्यक हो तो करना चाहिए क्योंकि जो अच्छा काम होता है वो कभी भी करना चाहिए ऐसा मानते अब और कहीं चला गया वो पता चला कि वो ठीक नहीं है अभी पहले वाला अच्छा है ऐसा लगा तो फिर वही करना चाहिए आजकल ऐसे कहा जाता है जो आपको अच्छे लगे वो करना चाहिए अच्छे लगने, अच्छा लगता है वो करने में स्वतंत्रता है वो करने नहीं दिया जाए तो उसको परतंत्र माना जाता है आपको अच्छा लग रहा है वो करने नहीं दे रहा तो क्या है तो परतंत्र हो गए किसी का अधीन हो गया तो आपको ऐसा अनुभव होगा तो परिस्थिति यह है कि अब ये आश्रम से अवरोह करना चाहता ऊपर चला गया तो अभी नीचे आना चाहता इसके लिए कर्तव्य है कि नहीं कर्तव्य और इसका नियम भी ऐसा इसमें जो उत्तरोत्तर आश्रम होते हैं उनको श्रेष्ठ मानते हैं और पूर्व पूर्व आश्रम वाले उत्तर उत्तर आश्रम को आदर देते हैं सम्मान देते हैं ऐसा नियम है और पूर्व उत्तर-उत्तर आश्रम वाले पूर्व पूर्व आश्रम को ऐसा करने की आवश्यकता नहीं जैसा नमस्कार आदि करते हैं तो जो उत्तर आश्रम वाले हैं पूर्व आश्रम को नहीं करते हैं। जैसा आप ब्रह्मचारी है तो ब्रह्मचारी तो अन्य तीनों आश्रमों को मानना चाहिए और तीनों आश्रमियों को प्रणाम करना चाहिए जैसा अभिवादन करना प्रणाम करना नियम है तो गृहस्थ आश्रमी को भी प्रणाम करना चाहिए और बान सन्यासियों को ब्रह्मचारी प्रमा... प्रणाम करना चाहिए ब्रह्मचारी रहेगा जो अध्ययनरत है आ, वो उसके लिए वो कर्तव्य बनता है नष्टि भी होगा वो होग भी होगा ब्रह्मचारी होगा तो उसका उत्तरीय आश्रम माना जाता है और गृहस्थाश्रमी होगा तो गृहस्थाश्रमी कभी भी ब्रह्मचारी को प्रणाम नहीं करना चाहिए और ब्रह्मचारी को कोई भी प्रणाम नहीं कर सकता ब्रह्मचारी तो सबसे नीचे है वो जब तक ब्रह्मचारी में रहेगा उम्र में बड़े हो गया कोई बात नहीं लेकिन आश्रम की दृष्टि से उसको कोई प्रणाम नहीं करना चाहिए यानी ऐसे प्रणाम अभिवादन करना वो ओम बोल देना वो बात अलग है लेकिन जो नमस्कार बोलते है विधिवत नमस्कार पैर छू करके नमस्कार नहीं करना चाहिए इसलिए ब्रह्मचारी कभी भी किसी से नमस्कार नहीं कराना कराएगा तो उसको पाप लगेगा उसका अधिकार भी नहीं है वो गलत होता है लोग नहीं जानते हैं वो सफेद कपड़ा सोच करके स्वामी बोल देते हैं स्वामी बोल करके नमस्कार करते हैं आजकल कर... ऐसा होता है तो उनको मालूम नहीं है तो इसलिए आपको रोकना चाहिए कि मैं नमस्कार योग्य नहीं है ऐसा बोलना चाहिए आप ऐसा बोलने का हिम्मत रखना पड़ेगा क्योंकि वो पाप आपको भी लग जो नमस्कार करने वाला नहीं जानता तो आप उसके नमस्कार कराएंगे तो पाप आपको भी लग क्यों आप में अहंगार आ जाएगा देखो मेरे नमस्कार करना तो वो अहंगार को हजम नहीं कर सकते और फिर आपको वो विद्या प्राप्ति नहीं होगी ब्रह्मचारी तो सबको नमस्कार करे और ब्रह्मचारी को कोई नमस्कार ना करे ऐसा hmm. ये मैं कोई पक्षभा से नहीं बोल रहा हूं नियम ऐसा ऐसा सोचेंगे नहीं ये तो हमको सब जो है नमस्कार दक्षिणा मिल रहा है तो उसको छोड़ने के ऐसा नहीं है दक्षिणा फल तो दे सकता हूँ बात अलग है लेकिन नमस्कार नहीं कराना चाहिए hmm. ऐसा मानुषि प्रदय आदमी लिखा यह नियम है अब दूसरा गृहस्थ आश्रम हो गया तो गृहस्थ आश्रम तो ब्रह्मचारी को नमस्कार नहीं करेगा बाकी वान और सन्यासी को नमस्कार कर सकता है उसके आगे वाले आश्रम वालों नमस्कार करेगा अभिवादन करेगा अभिवादन करने का वान केवल सन्यासी को करेगा ग्रहस्थ को भी नहीं करेगा और ब्रह्मचारी को भी नहीं करेगा और सन्यासी किसी को कोई आश्रम को नमस्कार नहीं करेगा क्योंकि उत्तम आश्रम है तो सन्यासी केवल सन्यासी को नमस्कार करेगा और वो भी ज्येष्ठ सन्यासी को कनिष्ठ सन्यासी नमस्कार करेगा अब गुरु का वो नमस्कार होता है और जो इष्ट देव इत्यादि है उनके नमस्कार होते हैं वैसे तो विधिवत जो नमस्कार के कहे उनके लिए वही होता है बाकी किसी का अभिवादन स्वीकार तो कर सकते हैं लेकिन नमस्कार करने का वो या गृहस्थादी को नमस्कार नहीं कर सकते करेगा तो वो उसको दोष लगेगा जिसको सन्यासी नमस्कार करते उसको भी दोष लगेगा इसको भी लगेगा ऐसा वो नियम का भंग होता है तो जो ज्येष्ठ सन्या, कनिष्ठ सन्यासी है तो ज्येष्ठ सन्यासी को करेगा उम्र देकर के नहीं करता है आपसे पहले सन्यास लिया हुआ कोई भी हो माने एक चादरमा से भी आगे किया हो एक साल भी पहले सन्यास लिया हो तो आप उनको नमस्कार कर सकते हो ऐसा होता है। उम्र में कम ज्यादा हो सकता है उम्र का कोई यहां नहीं होता यहाँ तो उनके आश्रम को देखा जाता है ज्ञान को देखा जाता है तो यह है नियम अब जो आरोहण कर दिया हो अवरोह करना चाहता है तो उसके लिए कर्तव्य होगा कि नहीं होगा ये अनुमान करना चाहते युक्ति से तो अवरो हो भी कर्तव्य अवरोह भी करना चाहिए क्यों जैसा आरोह करते हैं आरोह करना चाहिए ना तो आरोह के साथ अवरोह भी रहता को है कोई चढ़ता है तो उत्तरता भी है तो चढ़ना और उतरना दोनों साथ में रहता ये है ये उभय हेतु है उसको कहते उभय हेतु अब ये न्याय का एक मतलब तरीका है ऐसा इसमें क्या है एक पक्ष में विवाद हो गया है ना अब वो एक पक्ष में विवाद हो गया वो ऐसा पक्ष है कि दूसरे पक्ष के साथ हमेशा जुड़ा हुआ रहता है वो जैसा एक सिक्के का दो पहलू बोलते हैं इसी प्रकार एक सिक्का मतलब दोनों तरफ ही होता है ना तो अब हम हमारा संशय क्या है अवरोह पर आरोह पर संशय नहीं आरोह तो करना चाहिए ये तो आश्रमा आश्रमों के छेद ये नियम बताता है आरोह करना चाहिए लेकिन अवरोह के लिए कोई वाक्य नहीं मिलता समस्या है अब अनुमान सिद्ध करना तो ये कहना चाहता है जैसे आरोह कर्तव्य है वैसा भी वैसा ही अवरोह भी कर्तव्य है कारण क्या है ये आरोह अवरोह एक साथ रहता एक साथ रहने वाले में एक को लिया जाता दूसरा अपने आप आ जाता जैसे सिक्के का एक तरफ आप लेते हैं तो दूसरे तरफ भी तो आएगा ना उसको छोड़ नहीं सकते है। इसको उभया हेदु कहते हैं वो दोनों जुड़ करके हेदु बनता है उससे एक अलग नहीं कर सकता ऐसा होता है जैसे अब राम लक्ष्मण नित्य जो है साथी है अब राम जी आ गया बोल रहे तो उसका अर्थ होगा लक्ष्मण जी आ गया वो आया नहीं आया कोई बात नहीं लेकिन उनका आया हुआ ऐसा माना जाता है क्यों नित्य संबंध को लेकर के ऐसा माना जाता है ऐसा न्याय में एक हेदू बोला यदि ये पूरा पूरा सही नहीं है लेकिन युक्ति करने के लिए ऐसा होता है आप दूसरे को अलग नहीं कर सकते जैसे आप दिन आ गया बोला दिन आ गया बोला तो उसका अर्थ है कि उसके पहले आगे रात तो रहेगी अब वो रात भी आएगी ऐसे बोलने की आवश्यकता नहीं दिन आ गया बोलने से उसका अर्थ है उसके बाद 12 घंटे के बाद रात आने ही वाली है तो जो दिन में हेदू दिन को हेदु बना करके जो सिद्ध किया जाएगा रात को भी उसी प्रकार सिद्ध किया जाएगा इसीलिए रात को दिन बना सकते हैं दिन को रात बना सकते हैं रात दिन को भय हे दु करके ऐसे कलाकार ये लोग करते हैं युक्ति से आपको स्वीकार करना पड़ेगा समस्या ये है कि होता है कि क्या नहीं होता लेकिन युक्ति से स्वीकार करना पड़ेगा तो पड़े। हो होता ही है अब सीढ़ी में केवल आप बोलेंगे नहीं चढ़ो उत्तरो मत ऐसा होता है क्या तो सीढ़ी तो धोने के लिए होता है तो इसका मतलब चढ़ भी सकता है उत्तर भी सकता है तो उभय हेद लगा रहे उभय हेदु में तो अवश्य सिद्ध हो जाएगा क्या आरोह तो सिद्ध है और अवरोह भी सिद्ध हो जाए ये कहना चाहते हैं ये न्याय शास्त्र में जो पढ़ते हैं उनको मालूम है ये तरीका आश्रम अवरोह आश्रम आरोह अवरोह अन्य तरत्व ये अन्यतर तरह हेतु कहते हैं तो अन्य में दोनों में से एक रहेगा तो दूसरा भी रहेगा उसको रहना पड़ेगा ऐसा आरोह अवरोह में एक रह गया कौन सा आरोह आरोह तो कर्तव्य है ना तो अवरोह भी कर्तव्य होगा तो अवरोह भी कर्तव्य है क्योंकि आरोह जैसा होने से या आरोह के साथ अन्य तरह हेतु होने से तो आरोह थी अनुमान अनुग्रहित अनुमान से अनुग्रहित है और सर्व आश्रम धर्म विद्या साधनत्वजनात। अजनात अभी अभी आप अधिकरणों में दो तीन अधिकरणों में यही निश्चय किया सर्वापेक्षा ज्ञान से लेकर के सभी अधिकरणों में यह निश्चय किया सर्व आश्रम कर्मों को विद्या के प्रति साधन माना तो अब क्या है कि वो कोई आगे चला गया चलो गलती से आगे चला गया फिर वापस आ गया या कुछ दिन वहां रहा कुछ दिन यहाँ रहा क्योंकि एक ही कर्म करते करते बोर हो गया उन्होंने सोचा कुछ समय के लिए इसको छुट्टी देते हैं दूसरा करते आपने क्या कहा सारे आश्रम धर्म विद्या का साधन है ना फिर परेशानी क्या तो इधर भी जाओ उधर भी जाओ आश्रम कर्म करना है ना तो करते रहेंगे उसमें क्या उसमें कोई दिक्कत नहीं ऐसा होता है अब क्या है गृहस्थ आश्रम कुछ समय चलाया वहां दिक्कत हो गया वहाँ झगड़ा वड़ा हो गया विवाद हो गया छोड़ दिया कुछ समय के लिए रेस्ट हो गया फिर उसके बाद जो है कुछ समय बाद वाहन प्रस्त किया या सन्यास किया उसके बाद बाद में पता चल रहा संन्यास में भी बहुत मुश्किल है फिर वो वहां छोड़कर वापस ग्रस्त में आ गया फिर वापस आकर ऐसे ऐसे कर सकते हैं तो क्योंकि आश्रम कर्म आपको करना है और बीच में हम ज्ञाप नहीं छोड़ रहे यहां से जाकर वहां जा रहे और वहां से यहां आ रहे हैं और कोई ज्ञाप ही नहीं छोड़ रहा तो फिर ठीक है ना ऐसा करना चाहता हूं तो विद्या विद्यासाधनत्वना तो था आपने विद्या साधन माना सर्व आश्रम धर्मों को देखिए कैसे बुद्धि चला चलाते देखिए अब वो युक्ति से आपको मानना ही पड़ेगा आपने तो बोला ना सर्व आश्रम धर्म विद्या का साधन है ऐसा तो नहीं कि इसी में ही रहना रह रह चाहिए ऐसा तो नहीं हम ये भी कर रहे हैं वो भी कर रहे हैं कोई गलत कर रहे हैं क्या तो शास्त्र लिखित कर रहे हैं ऐसा तो प्रत्यवरुखी अनुष्ठिता नाम अभिग्रहस्था विद्या साधनत्व प्राप्त तब क्या होगा प्रत्यावरोह करके पहले आरोह कर दिया मैंने आगे चले और उसके बाद में वापस आकर के पुनः गृहस्थ आश्रम धर्मों का अनुष्ठान करने पर भी विद्या साधनत्व तो बन जाएगा क्यों नहीं बनेगा आप कारण बताइए साधन तो साधन है अच्छा साधन है वो क्यों नहीं बनेगा बनेगा ऐसा करके कोई कहे तो कहने वाला पूर्व पक्ष यही कहता है कि आपके वचनों से आपने जैसा कहा उसी से हमने निकाला जो आपने कहा उसी को मान के हम बोल रहे हैं क्या आपने कहा सब आश्रम धर्म विद्या के प्रति साधन है तो हम बदल बदल के करेंगे ऐसा होता है और जो समझ लो एक ग्रह हो गया क्या ब्रह्मचारी जो है संन्यास में चला गया संन्यास में चला गया तो वो तो दो आश्रम का कर्म पालन नहीं किया ना बेचारा वंचित रह गया अब ग्रस्त आश्रम धर्म पालन नहीं किया वानप्रस्थ धर्म पालन नहीं किया वो उसके पूरा हिसाब में घाटा हो गया ना इतना कर्म नहीं किया तो अब <laughs> संन्यास में जा, गया तो पता चला कि वहां काम नहीं हो रहा तो फिर हिसाब लगाया तो इतना यहाँ काम नहीं हुआ है तो क्या करेंगे वो उसका बुद्धि खुल जाएगी तो वापस आएगा वापस आकर ग्रस्त बनेगा और तो यही से कम करें तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता है तो ऐसा पूर्व पक्ष कहते हैं कि इसलिए करना चाहिए गृहस्थ आश्रम में आना है तो आ सकते हैं क्योंकि सबसे ज्यादा साधन वही है गृहस्थ आश्रम को आना चाहिए तब कहते हैं सिद्धांति का पक्ष ऐसा आएगा त्रयाणाम ऊर्ध्वरे दसा शास्त्रेण निषिद्धत्व ये जो तीन है उर्धरेता आश्रम ब्रह्मचर्य आश्रम में ये जो उपगुर ब्रह्मचारी को छोड़ करके कभी कभी उपगुरवाण को भी उर्धरेता में मानते हैं लेकिन उपगुरवाण ब्रह्मचारी को छोड़ करके नैष्ठिक ब्रह्मचारी वानप्रस्थ गृहस्थ है इन तीनों को एक शब्द में उर्धरेता कहा जाता है जो गृहस्थ नहीं है इस अर्थ तो ऊर्धरेता जो आश्रम है इसमें प्रत्यवरो जो प्रत्यावरोहण करना वापस आना ये शास्त्र के द्वारा निषिद्ध माना जाता निशिद्ध है, निषिद्ध है कर सकते ये नैष्ठिक ब्रह्मचारी होने के बाद भी नहीं कर सकते और ऐसा कहीं अन्यत्र शास्त्र में यह भी लिखा है यदि किसी को आपने नैष्ठिक ब्रह्मचारी दे दिया मान गुरुजी ने दे दिया और सन्यास भी दे दिया देने के बाद में वो उठ काम कर दिया बाद में जाके वापस ग्रस्त में आया स्त में आ गया तो उसका पाप का कुछ अंश ये जो गुरुजी दिया उनको भी लगता है ऐसा कहा दे सकते देगा वो तो फंस जाएगा वो स्वयं तो पाप ही हो ही गया उसका तो कोई कर्म कोई साधन फिर काम करने वाला नहीं आगे लेकिन जो गुरुजी ने दिया उनको भी 60 प्रतिशत पाप उनको भी लगेगा बहुत ज्यादा लगेगा इसलिए वो बहुत पहचानने के बाद समझने के बाद ही करना है ऐसा कहा वो ज्यादा उनको लगेगा क्यों उन्होंने उनका गलती तो उन्होंने दिया ना हाँ, ऐसे अधिकारी को पहचाना हाँ इसलिए वो इसलिए गुरुजी लोग ध्यान देते बहुत सारे गुरुजी लोग नहीं दिए सन्यास पर, किसी को सन्यास नाइटिक पर कुछ नहीं दिया क्यों किसी को कोई गारंटी नहीं अब क्या क्या करता है कैसे करता है ऐसे नहीं दिया बहुत सारे समण ये है कि देना तो बात अलग है लेकिन परीक्षा करके देना चाहिए उसके बिना दिया तो ये ऐसा भाव लगेगा बोला वो प्रतिशत भी बोला ऐसा फिर बाद में उनको पराजित करने के लिए बोला माने गया तो शिष्य गया लेकिन गुरुजी को पराजित करने के लिए बोला कि वो शिष्य जाने के कारण शिष्य को करना ही है वो करेगा नहीं करेगा क्या पता लेकिन गुरुजी को भी करना पड़ेगा कि हमारा शिष्य ऐसा हो गया करके, वो भी पराजित करेगा ऐसे ऐसे कुछ शास्त्रों में विधान है तो इसीलिए यह निषिद्ध कर दिया और अनुमान अप्रवृत्ति है निषिद्ध होने के कारण आपका अनुमान यहां प्रवृत्ता अनुमान बाधित हो जाता है क्योंकि शास्त्र में स्पष्ट निषिद्ध है आपने तो अन्य तरह जो उभय हेतु तो अनु अनुमान लाया ऐसे अन्य तरह अनुमान से यहां होने वाला नहीं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि निषिद्ध है ऐसा करना नहीं करना है बोलो अदयव तेषाम गार्डस्थ्य न आश्रम अभाव चाण्डाला प्रत्यावसिता इत्यादि स्मृति देखो कैसे निंदा किया कि उसके बाद जो वापस आकर के गृहस्थाश्रम स्वीकार किया ना उसको तो गार्हस्थ्य आश्रम माना ही नहीं जाता उसको तो बिल्कुल चांडाल आ वो वापस आकर के जो गिर गए हैं इनको चांडाल मानना चाहिए चांडाल के, के जैसे आ, कहा गया है इस प्रकार के दोष पाप आदि जो भी है उनका ऐसा बताया गया उस प्रकार के दोष उनको लगेगा इत्यादि स्मृदेह है बिल्कुल करने लायक नहीं है पदितवाच अनधिकारात दूसरे क्या है ये पतित हो गया इनका नाम पतित है अपने धर्म से पतित हो गया और पतित होने वाले को अनाधिकारी माना है अनाधिकारी मानने के कारण वो कुछ भी करेगा वो विद्या का साधन नहीं होगा उसको सबसे पहले प्राश्चित करना चाहिए और प्राश्चित कब तक है आजीवन प्रास्तित आजीवन प्राश्चित ही करते रहना है और कुछ नहीं करना वही उनका साधन उनके लिए प्राश्चित जो ऐसे गिर जाते हैं उनको राजा के लिए गोला की राजा को ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए जो सन्यास लिया है लेके कर्मचारी लेकर ग्रस्ताश्रम में आया हो तो उसको पकड़ के उनको बुला करके और कोई काम में नहीं लगाना अपने राज्य में जो गौशाला है मैंने अपने महल में समझो कहीं भी गौशाला में वो गौ सेवा करते रहे कोई उसका प्राश्चित आजीवन उसका वही दंड है गोसेवा करते रहे ऐसा कहा राजाओं को ऐसा करना चाहिए इस प्रकार पदित होने और कोई प्राश्चित नहीं है उसका इसलिए वो प्राचित्त से मुक्त नहीं होता आजीवन करते रहो फिर जाओ जैसा भी होगा वो तो जो भी फल मिलेगा लेकिन आजीवन प्राचित करने के लिए वो नियम है तो अनधिकारी होने से अनधिकारी ना कृतम अकृतम आए ना ये देखिए अनधिकारी के द्वारा किया हुआ क्या मानता है नहीं किया हुआ मानता आप उस काम के लिए अधिकारी नहीं है यह अनधिकारी कोटी में आ गया न्याय दे रहा है क्योंकि वो पदित्र में आ गया और जो पदित होता है कर्म में अनाधिकारी होता है और अनाधिकारी ने जो किया है वो कर्तव्य ही नहीं है उसका फल ही नहीं होता है निष्फल होता है इसलिए उसके लिए केवल प्रायस्तित करके जीवन चलाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बहुत भयंकर स्थिति तो अकृतम यदि न्याय ना युकृत होने पर भी अकृत हो गया जैसा अभी जिसको हस्ताक्षर करना चाहिए चक में या कहीं भी हस्ताक्षर करना चाहिए उसका अधिकार अधिकृत किया है वही हस्ताक्षर करेंगे तो फल मिलेगा कोई और हस्ताक्षर करके देखेगा तो फल मिलेगा नहीं मिलेगा ऐसा ही होता है आप जो कर्म करते हैं वो कर्म करने के लिए आप अधिकारी हैं ऐसा कर्म करेंगे तो आपको वो फल वहां मिलेगा नहीं तो नहीं मिलेगा जो आपका अधिकार में नहीं है, आपने तो अतिक्रमण करके आक्रमण करके किया है उसका क्या फल मिलेगा नहीं मिलेगा नहीं माना जाता अधिकारी का मतलब ये होता है इसीलिए तद अनुष्ठिता नाम वर्णाश्रम कर्म नाम नाव इत्युक्ता इसीलिए उसके द्वारा अनुष्ठित किया हो बाद में जाकर के बहुत कुछ अनुष्ठान किया तपस्या किया सब कुछ किया लेकिन कोई काम का नहीं। वो कोई वर्णाश्रम विविध कर्म में नहीं आएगा अब तक जो जो नियम बताया इस कानून के अंतर्गत आता ही नहीं है वो पहले तो अनधिकारी है वो करने का अधिकारी नहीं अधिकारी के लिए बहुत सर्वापेक्षा जैज्ञानी श्रोते हैं अब आश्रम कर्म अधिकारी इत्यादि जो भी कहा गया है ये सब अधिकारी की दृष्टि से कहा जो करने में अधिकारी है उसको ये करना चाहिए प्रयोजन होगा अब अनाधिकारी उसको करेंगे तो उसका ये प्रयोजन इसमें नहीं आता उसको लिस्ट में नहीं लिया जाता इसलिए वो व्यर्थ हो जाता है उसका तो अच्छा उपाय है प्राश्चिक जो जो कहा गया शास्त्र में वो करने के लिए वो करके करो और उससे हो जाएगा ऐसा कहा इस प्रकार से ये अधिकरण में ये निश्चय करेंगे सूत्र देखिए तदूत से तो न्भाो जैमिनेर तदूपावेभ्य तद्भुत्य तु जो पहले जाकर बन गया है तद्भोध माना आश्रम उत्तम आश्रम को प्राप्त करके उस स्थिति में बन गया हो वो तद्भोत हो गया उसका तो नद्भावहा फिर उसको छोड़ करके दूसरे में नहीं जा सकता वो नहीं जा सकता इसलिए ब्रह्मचर्य आश्रम में रहकर जो कर्तव्य करना है वहां ठीक ढंग से उसका परिपालन करना चाहिए जैसा फर्स्ट स्टैंडर्ड में जो बैठा है उसी प्रकार अच्छी तरह अच्छी तरह पढ़ाई करेंगे तो सेकंड स्टैंडर्ड में अच्छा हो जाएगा फिर थर्ड स्टैंडर्ड में और बेटर हो जाएगा तो वो पहले स्टैंडर्ड में किया ही नहीं है तो आगे जाके बनेगा नहीं ऐसा ही होता है जो जिस आश्रम में है उस आश्रम में अच्छी तरह उसको परिपालन किया उससे आपके मन और जो पुण्य है वो पुष्ट हो जाएगा और उसी से आगे, आगे आपको अच्छा करने का मौका मिल सके तब तैयार होगा अधिकारी तो ऐसा होता है इसलिए तद्भुत जो हो गया बाद में उसको भाव नहीं होता है उसको छोड़कर के दूसरे में रहना नहीं होगा मतलब उस आश्रम को छोड़ नहीं सकता अब इस विषय में जयमिनेरपी नियम अद रूप अभावेभ्य इस विषय में जयमिनी जी का भी यही मत है जयमिनेरपी जी भी इस विषय में यही कहते हैं कि आगे जाने के बाद में वापस नहीं आ सकता ये उनका भी मत है और नियमा, नियम भी कहा है और अदद रूप अभा, अभावे और जो आश्रम ऊर्ध्व आश्रम से नीचे आश्रमों में आता है उस संबंध में कर्मों का अभाव है और शास्त्र ने कहा ऐसे व्यक्तियों को निंदा करने चाहिए समाज से बाहर कर देना चाहिए और प्राचित करने के लिए उनको अनुमति दे देनी चाहिए उसको लेके कोई व्यवहार लोग में नहीं करेंगे शादी विवाह आदि कुछ भी नहीं करते कोई कन्या भी नहीं देंगे उन क्यों वो है पापी है वो कुछ आगे कर ही नहीं सकता इसलिए इसमें और कोई रास्ता नहीं ऐसा बहुत कट्टर बोला ये कर नहीं सकता क्यों ये समाज की व्यवस्था को बिगाड़ देगा सब उल्टा पुलटा हो जाएगा तो ऐसे में अव्यवस्थित हो जाएगा ये वर्णाश्रम जो है ना व्यवस्था है चार पुरुषार्थों को पाने के लिए धार्मिक व्यवस्था इसी के अनुसार चलेंगे तो सब कुछ ठीक रहेगा ऐसा कहा है संधि ऊर्धरे आश्रमा यदि स्थापित ऊर्धरे आश्रम है ऐसा पहले कहा त्रयोधर्मस्क इसको लेकर के जो विचार किया था उसमें ये स्थापित किया था कि इस गृहस्थ आश्रम से अतिरिक्त आश्रम भी है ऐसा स्थापित किया था प्राप्त से कथंचित तदा प्रच्युतिरस्ती नास्ती वा यदि संशय अब यहां उस पर विचार कर रहे हैं कि उन ऊर्ध आश्रमों को प्राप्त करने के बाद में उनमें से किसी से भी प्रच्युति हो सकती है कि नहीं हो सकती है यानी उस, उस आश्रम को छोड़कर के नीचे आ जाना ये शास्त्र सम्मत है अथवा नहीं है ये संशय ये है मामला शयकार केस है अब इस पर कानून बनाना है विचार करके कानून बनाना है कि ऐसा ही नियम है ऐसा नहीं हो सकता उसके लिए कहते हैं पूर्व धर्म पहला पक्ष क्या बोलता है पूर्व धर्म सु अनुष्ठान चिकीर्षया राशेन व प्रत्युत विशेषा भादित भाषिकार यहां एक पंक्ति जोड़ देते बोले कि ये विचार करने की आवश्यकता है क्या है जब आगे आगे चला गया तो पीछे आएगा ही नहीं वो क्यों विचार कर रहे हैं आप बोलता है अब लोग में ना एक समान नहीं है लोग तो अलग अलग होते हैं कि बाद में उनको क्या है पुनर्विचार आ गया तो पूर्व धर्म धर्म स्व अनुष्ठान चिकीर्स पूर्व धर्मों को अनुष्ठान करने की इच्छा आ गई कर इच्छा आ गई करने की इच्छा आ गई अच्छा लगा वो ठीक है इससे तो वो बेहतर रहेगा लगा बाद में ऐसा होता है ना कई लोगों को हो रहा होगा आ, क्या पता है? और तो कोई बोलते नहीं है लेकिन होता होगा अरे हम आके फंस गया ये तो इससे अच्छा तो वहां था ऐसा तो लगता ही होगा बोलते है, ये है ये मान सकता है ऐसा हो सकता है हाँ कई लोग बोलते हुए भी हमने सुना ये तो मुझे अभी भी बहुत याद है कि एक व्यक्ति जो है संन्यास लिया सन्यास बहुत दिन नहीं हुआ के बाद में आ, कई हम लोग यात्रा कर रहे थे तो हमारे साथ में जो था वो सन्यास नहीं लिया था वो ब्रह्मचारी थे अध्ययन कर रहे थे तो थोड़ा बुखार आदि कुछ तबियत खराब हो गया था ये सन्यास हो गया उसके बाद कुछ तबियत खराब हो गया तब ये जो सन्यास संन्यास नया वो ब्रह्मचारी को बुला के बोल रहा है वो अच्छा था वो सन्यास लेने वाले था मतलब अच्छा साधन उसको बुला के बोल रहे देखो जिंदगी में एक गलती कभी नहीं करती मैं तो सबके हूँ और वो ये भी बोला और आश्चर्य की बात है बोले कि मुझे गुरुजी ने फंसा देखो ये शास्त्र जो कह रहा है ना बिल्कुल सत्य है क्योंकि गुरुजी ने फंसाया उसने कहा मैंने सुना उसके वहाजन को सुनकर तो वो क्यों बोल रहा है तो देखो उसके अधिकारित्व स्वयं नहीं है वो नहीं स... बोल रहे मेरी गलती हो गया ये बोलना चाहिए था और उसको सुना रहे जो ब्रह्मचारी है उसको बोल रहे तुम जिंदगी में ये सन्यास लेने का गलती कभी नहीं करना मैं तो देखो बुरी तरह फंस गया मुझे क्या क्या करना पड़ रहा है वो तो वहीं अच्छा था और सब लोग कितना सम्मान देता था कहां ज्यादा था क्या क्या हो अपना मतलब सुनाया उसके बहुत बोल, बोले कि क्यों हुआ अरे हमारे गुरुजी ने ऐसा फंसा गुरुजी ने बहुत बार बोला सन्यास ले लो हमने सन्यास ले लिया अब ऐसा फंस गया ऐसा बोलता ये होता है इसलिए अभी नहीं आचार्य जी के समय में ऐसे थे इसलिए तो बोल रहे हो पूर्व धर्म अनुष्ठान चिकित्सा पूर्व धर्मों का अनुष्ठान करना अच्छा है ऐसे इच्छा होगी क्योंकि हमारे यहां कहीं भी शास्त्र में नहीं कहा कि आप सन्यासियों का नंबर बढ़ाओ संज्ञा बल ऐसा हमारा शास्त्र में कहीं भी नहीं लिखा कि आप संज्ञा बल के लिए सबको पकड़ करके सन्यास दे दो या अपने धर्म में बढ़ाओ या धर्म बढ़ाने का चक्कर है नहीं वहां उन्होंने कहा कि अधिकारी नहीं मिला तो आप शिष्य मत बनाओ और कोई आश्रम में पीठाधिपति नहीं मिला तो नहीं बनाओ लेकिन अनधिकारी को कभी भी नहीं बनाओ ऐसा कहा उल्टा कहा हमारे संख्या कम होने से कुछ नहीं होने वाला क्यों हमारा धर्म तो ऐसे नष्ट होने वाला है कि जो सन्यासी नहीं रहेंगे वो हो तो होता अभी आजकल ये चल पड़ा है कि ज्यादा से ज्यादा सन्यासी की संख्या हो ज्यादा से ज्यादा शिष्य हो तो अपने को बड़े मानते हैं और शिष्य क्या करते हैं उनको शिष्यों के नाम भी उनको पता नहीं रहता ले शिष्य खूब है लेकिन वो कितने शिष्य है कहां है पता नहीं रहता अब जब जाके बोलते हैं कि आपके शिष्य ने ऐसा बताया होगा कोई ऐसा <laughs> गुरु जी बोलता है कि ऐसा हो सकता है कोई शिष्य ऐसा हो सकता है वो उनको पता ही नहीं रहता तो ऐसे में क्या होगा गुरु शिष्य का संवाद क्या है गुरु शिष्य का संबंध क्या है और वो ऐसे शिष्य बनेगा तो धर्म करेगा धर्म करेगा क्या करेगा और गुरु जी का नाम भी बदनाम करेगा हमारा पूरा सिस्टम को खराब करेगा इसलिए शास्त्र में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है संख्या बल बढ़ाओ आजकल ये जो हमारा जो इलेक्शन सिस्टम आ गया ना चुनाव का ये सबके चक्कर में पड़ा गया उस चुनाव में ज्यादा संख्या जिसका होता है उस गई वो तो जीता है वो अच्छा है बुरा है कोई नहीं देखता ऐसे ही आजकल ये ये चक्कर में हो गया सबसे ज्यादा संख्या जिसके पास है वो अच्छा है बुरा है कोई नहीं देखता और इतने शिष्य है उनमें हजार शिष्य है तो बहुत बड़े हैं उसे आगे नहीं देखता ऐसा है इसलिए यहां आशीर्कार स्वयं कह रहे हैं कि पूर्व धर्मों को अनुष्ठान करने की इच्छा हो गई तो राग आदि रागादिवसेना अदमा राग हो गया फिर जो त्याग दिया बाद में उसी में आसक्त हो गया ऐसा होता है तो रागादिवसेना प्रच्युत होगी विशेषा भावा वो प्रचित हो जाएगा वो पूर्व धर्म को छोड़ देगा रिसर्च आ सकता है क्योंकि कोई विशेष तो है नहीं कोई रोक नहीं सकता क्या आप धर्म को एक से एक बदल सकता है एवं प्राप्ते उच्च इस प्रकार से प्राप्त होने पर ऐसा कर सकता है ऐसे प्राप्त होने पर यह कहा जाता है न तदूतस्य दो प्रतिपन्न ऊर्धरे तद्भूत का अर्थ है जो उर्ध्वरेद भाव को प्राप्त कर किया हो वो है प्रतिपन्न भाव उसका तो न कथित भी अतद्भाव किसी भी प्रकार से वो वापस नहीं आ सके वो अपने आप शरीर को त्याग कर सकता है लेकिन वापस आने के लिए सोचना नहीं इसीलिए कथनचित अभी किसी भी प्रकार से कोई वहां रास्ता है ही नहीं आपत्तकाल धर्म कुछ भी नहीं वापस नहीं आ सकता हाँ वो करना चाहते कर सकते सर... सन्यासियों के लिए है आप शरीर त्यागना चाहते कर सकते वो पाप नहीं मानते क्यों तो वो तो पहले ही मरा हुआ है ना वो जिंदा तो है नहीं वो तो मुर्दा है वो जिंदा आपको दिख रहा है प्राण चल रहा है इसके वजह से और धार्मिक दृष्टि से वो तो गया उसका कोई धार्मिक कर्तव्य अभी शेष नहीं है सारे शेष क्रिया उन्होंने कर दिया धार्मिक दृष्टि से जिंदा व्यक्ति करते है जिसका शेष क्रिया नहीं हुआ वो षोड़ संस्कार या अष्टा चतरिंश संस्कार है ना ये मैं टेक्निकली बोल रहा हूँ ऐसा नहीं कोई दूसरा गलत नहीं समझ रहा <laughs> हाँ ये टेक्निकली ऐसा है कि ये सारे संस्कार में उसका एक संस्कार रह जाता है कौन सा है वो अंत्य संस्कार शोहर संस्कार में लास्ट है ना विवाह के बाद फिर अंध्येष्टी है उसके बीच में कोई संस्कार नहीं तो वो अंधेष्टी संस्कार उसका नहीं हुआ उसका मतलब वो जिंदा है मतलब हमारे कानून के अनुसार बाई लॉ हमारे जो मनुस्मृति का लॉ आदि देखेंगे उसके अनुसार वो जिंदा है क्यों है अंधेष्ट संस्कार उसका नहीं हुआ अब जिसका अंधेष्ट संस्कार हो गया तो उसका मतलब क्या है वो कानून के अनुसार जिंदा नहीं है वो गया मतलब हमारे स्मृति शास्त्र के अनुसार वो सन्यास तो हो गया सब कुछ त्याग दिया अब उसका शरीर कहीं गिर गया हो या अपने आप गिरा दिया हो किसी ने गोली मार दिया हो या कुछ भी कर दिया हो कुछ भी गया हो उससे कोई संबंध नहीं होता उसके अनुसार केस भी नहीं होता कोई कानून नहीं जैसा भी हो गया हो गया। आजकल तो केस होता है क्योंकि आजकल सन्यासी को कोई अलग मानते नहीं वो भी एक नागरिक होता है तो आजकल हमारे कानून के अनुसार सभी हम जिंदे हैं मतलब जिंदा है मरा नहीं है लेकिन धार्मिक कानून के अनुसार वो नहीं है जिंदा नहीं है। ऐसा है वो सब कर्म कर्तव्य हो गया इसलिए अब त्याग दिया बाद में अभी मोक्ष में चल रहा है मोक्ष मतलब क्या है वो इधर से दुनिया से आगे चल रहा है तो इसलिए वो है ऐसा माना जाता है इसलिए विशेष करके सन्यासियों का संस्कार जो आते संस्कार का भी कोई विशेष विधान शास्त्र में प्राप्त नहीं होता थोड़ा बहुत विधान प्राप्त होता है उस शिष्य है तो उसका कर्तव्य का पालन करना होता इत्यादि है लेकिन कोई विशेष संस्कार भी नहीं होता वो भू समाधि करते हैं जल समाधि करते हैं इत्यादि कुछ करते हैं है। शरीर को कुछ ना कुछ करना चाहिए लेकिन उसका शेष कर्म कुछ रहता नहीं किए न किए कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसलिए वो त्याग ना चाहते था था था था था था था था तो त्याग भी सकता परिस्थिति के अनुसार इसीलिए बोलते हैं अदत न तदहा प्रच्युदी ही सिया तदभाव हो अदद्भ भाव कभी भी उसी से प्रचित न करे आगे जाने के बाद प्रचित न करे केवल संन्यासी की बात नहीं वान भी नहीं कर सकते वान प्रस्ते वापस घर में नहीं आ सकते कुतः क्यों नियम अदद्रूप अभावेभ्ये हेदू है तथा ही अब क्या नियम है बता रहे अत्यंतम आत्मान आचार्य कुले अवसादयन ये नियम बताए नैष्ठिक ब्रह्मचारी हो तो वो आचार्य कुल में ही पूर्णतः अपने पूरे जीवन को बिताए अत्यंत का अत्यंत विशेषण लगाया इसका मतलब उससे कोई विकल्प नहीं वो पूरा रैष्ठिक रूप से वहीं रहना पड़ेगा आचार्य कुले अवसा दे आचार्य कुल में अपने को अवसान कर दे मैंने पूर्ण रूप से वहीं समाप्त कर दे करते करते जीवन वहीं चले जाए इसके लिए टिप्पणी लिया यहाँ अत्यंत पदे नैष्ठिक ब्रह्मचारी पुनरावृत्तिभाव हो पुनरावृत्ति अभावो ध्योत्य। कोई कोई कोई इधर कहता है कि ये नैष्ठिक ब्रह्मचारी वापस आ सकता है नैष्ठिक ब्रह्मचारी यदि विवाह करना चाहते कर सकता है ऐसा कुछ लोग गलती से सोचते हैं इसके लिए आगे अलग ही कानून आएगा एक नियम उसके लिए बनाएंगे नैष्ठिक ब्रह्मचारी कोई पल्द होता है तो उसको क्या क्या करना चाहिए गद्दे को ऊपर बिठा करके सब करना चाहिए सब बोलेंगे तो वो अब आ, आ, आएगा लेकिन गलत लोग सोचते हैं नैस्टिक बर्मचारी वापस ग्रस्त में जा सकता है नहीं जा सकता ये सफेद कपड़ा बदल के आ, पीला कपड़ा पहना हो गेरू कपड़ा पहना हो गेरू एक बात पहनने के बाद में फिर वो गया वो समाज से उसका कोई संबंध नहीं है इसलिए कह रहे हैं टिप्पणीकार यहां अत्यंत पद से यह लिया गया है अत्यंत मैंने पूर्ण रूप से नैस्टिक कर्मचारी हो गया तो पुनरावृत्ति नहीं होना चाहिए इसलिए ये ध्यान में रखिए नैस्टिक ब्रह्मचर्य लेना और सन्यास लेने के बाद में 10 बार नहीं मैं बोलता हूं सौ बार सोचना चाहिए जल्दीबाजी नहीं करना चाहिए जब पक्का हो जाएगा कि हमें यही करना है इससे हम आगे पीछे कुछ जाने वाला नहीं है ऐसा जब आपको पूरे पक्का हो जाएगा तभी लेना तब तक नहीं लेने से आप अच्छा है एकदम तो लेना नहीं चाहिए कोई बोले तो भी नहीं लेना और ऑफर भी करते हैं आजकल कर तो बहुत ऑफर ऑफर मिलता है हाँ अब संन्यास ले लो रहो तो आपको इतना लाख मिलेंगे आश्रम मिलेगा ये मिलेगा वो सब ऐसे भी मिलता है सब हो रहा है ना अधिकार फिर ऐसा किसी भी झांसे में नहीं आना है अब वो पक्का हो गया तभी लेना नहीं तो नहीं ले साधन तो कैसे भी करते देखो कहीं भी रह करके मोक्ष मिल सकता है विद्राधिकरण बोल दिया ना अब आश्रमी रहो अनाश्रमी रहो मोक्ष तो आपको मिलेगा लेकिन आश्रम में आने के बाद उस नियम का पालन करना है और नहीं करेंगे तो पाप मिलेगा फिर मोक्ष भी नहीं मिलेगा और उल्टा पाप लेगा क्या फायदा इसीलिए जब कर सकते हैं तो करो करने से बहुत उत्तम है बहुत श्रेष्ठ है ऐसा कोई संशय नहीं ये तो अदत इधरत जायो लिंगात कहा तो वो करेंगे तो बहुत उत्तम है लेकिन ऐसा जबरदस्ती नहीं अब स्वीकार करें तो ये एक तो ये ऊर्द्वरेता हो गया और उसके बाद कहते हैं अरण्य मिया पदम तदो न पुनरियापनिषद ये वानप्रस्तियों के लिए कहा गृहस्थ आश्रम छोड़ करके जो वानप्रस्त में का चला गया अरण्य को चला गया जंगल चला गया तो फिर वहां से पुनर नहीं आते वापस नहीं आ गए वापस घर में फिर अपने कमरा बिस्तर सब देकर के वापस नहीं आना चाहिए वानप्रस्त हो गया तो हो गया फिर चला गया फिर जंगल में ही रहें और वहां से संन्यास ले लें वापस फिर गृहस्त में नहीं आ सकता इच्छी उपनिषद ये रहस्य है ये कहीं का सुधी है भाषिकार याद करके बताते हैं ये तो वान के लिए हो गया आचार्य अभ्यनुज्ञात चतुर्नामेकमाश्रम आविमोक्षा शरीर से सो सोनुतिष्ठे दिदी यथावित इतम जातीय को नियमः देखिए कहां कहां से नियम ढूंढ जुलाया भाषिकार ने तो ये नियम है आचार्य के द्वारा अभ्यनुज्ञात होकर के आचार्य के आशीर्वाद प्राप्त करके चारों आश्रमों में कोई भी आश्रम को स्वीकार करने के बाद में आविमोक्षाद शरीर से मोक्ष तक उस आश्रम से आगे ही जाना है उसका अनुष्ठान आमोक्ष करना है यथाविधि उससे बाहर वापस आने का कोई प्रश्न ही नहीं होता है ऐसा नहीं, करना ही नहीं चाहिए ये नियम बनाया तीन तीन श्रुतियां दिया इत एवं जातीय को नियम इत एवं को नियम प्रच्युत अभाव दर्शयति ये प्रचति नहीं कर सकता है नियम से तो नहीं कर सकता है ये दिखला रहा ऐसा अच्छा दूसरा मैं अभी उदाहरण तो बहुत है लेकिन जो जो स्मरण में आते मैं बोल रहा हूँ एक स्वामी जी थे मतलब पहले स्वामी जी थे अब नहीं है बहुत अच्छे थे मतलब विद्वान थे और उन्होंने कई विद्यार्थियों को तैयार किया लगभग एटीज के समय में और बहुत, बहुत सबका अध्ययन भी किया मतलब समय प्रकार से विद्वान कह सकते ऐसा सन्यासी थे अच्छा उसके बाद में तो स्वाभाविक रूप से आपने संपत्ति इत्यादि का सबका त्याग किया पूर्व आश्रम के जो बहुत संपत्ति थे बहुत अच्छे घर के थे उनके पास सब माल मसाला सब था तो वो सारा त्याग दिया सब करके सन्यास हो गया संन्यास के बाद भी वो उत्तम साधन किया अध्ययन किया सब कुछ किया और पहले से भी पढ़े लिखे थे तो सारे कुछ योग्य था सब कुछ ठीक था बाद में फंस गया गए वो कोई किसी का वहां जाके ग्रस्तों के वहां रहते थे और किसी का किसी का परिचय हो गया कुछ हो गया और उसके बाद में फिर दया दृष्टि से जो भी होगा वो अपने आप को दया दृष्टि से फिर विवाह किया विवाह करने के बाद में फिर पैसा चाहिए अब वो सब कुछ जो फेंकना तो सब सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट सब फेंक दिया अब वो कोई नौकरी भी उससे मिले ना पढ़ा लिखा था, था कुछ भी है नहीं आदमी हाँ अब वो वापस कोई आश्रम में जा नहीं सकते जो शिष्य लोग बहुत सारे शिष्य लोग छोड़ दिया और कुछ शिष्य लोग जो है जिनके पास पैसा है वो तो अपने दया के कारण चलो जैसा भी है गुरु जी है करके वो कुछ पैसा मदद कर रहे थे तो ऐसे ऐसे करके हो गया तो फिर उनको इच्छा हो गई कि हमारी कम से कम हमारी पैतृक सम्पत्ति तो मिलना चाहिए कानून के अनुसार पैतृक सम्पत्ति मिल सकता है मिलना चाहिए अब जा करके फिर क्या क्या किया उनके भाइयों को मिला फिर जो केस लड़ा ये किया वो किया तो पता नहीं कितने साल तक अब कोई समाजार नहीं कहीं है तो ये सब कुछ किया और पता नहीं मिला नहीं मिला कुछ तो मिला होगा ऐसा लगता है और उन लोगों ने भी मना किया बोला कि ऐसे कैसे कर सकते हैं आपने सबको ना करके लिख करके दे दिया अब वापस कैसे होगा वो बोला मुझे विभ्रम हो गया मेरा मानसिक भ्रम हो गया ऐसा ऐसा कुछ लिख कर दे सकते है ना आजकल कानून में होता कि मेरे सही नहीं था मैं कोई विभ्रम में था ऐसा कुछ किया होगा अब क्या क्या किया होगा वो कुछ मिल गया ऐसा यहां तक गया अब वो समाज उसको क्या करेंगे फिर तो इतना तो वो है क्योंकि उन्होंने ये सब अध्ययन किया हुआ था इसलिए इतना तो अपने को रखा है कि वो कभी कोई पब्लिक प्रोग्राम में कोई धार्मिक कार्य में कोई मांगलिक कार्य में किसी में भाग नहीं लेते ये तो उन्होंने रखा है अपने को वो एक जगह कहीं कुड़िया मतलब बना के घर बना करके वहीं रह रहे परिवार सहित वहीं रहता है और किसी से कोई ये करते नहीं कोई कार्य में नहीं रहते वो चुपचाप रह रहा जो भी है लेकिन यहां तक वापस जाके ऐसा किया तो ये सब पहले भी था मतलब इसकी संभावनाएं पहले भी थी ऐसे पहले भी किए होंगे लोग तभी जाकर के ये सब अधिकार नियम बना रखा कानून इसलिए बनाया ऐसा नहीं करना चाहिए कल कर। तो नहीं कर सकते वापस नहीं आ सकते यह नियम है ऐसा कहा तथा ब्रह्मचर्य समाप्य गृह भवेत ये नियम है कि ब्रह्मचर्य समाप्त करके गृह बने और गृहस्थाश्रम में प्रवेश करके वनी भवेत और वनी भूतवा प्रवचित ऐसा है क्रम अथवा ब्रह्मचर्यादेव प्रवचित इसी में ज्यादा खतरा होता है जो ब्रह्मचर्य से ही परिवजन जाते हैं इन्हीं का ही खतरा होता है ज्यादा गृहस्थ से भी होता है गृहस्थ से भी कई आगे जाकर के फिर वापस आते ये सब होता है लेकिन ब्रह्मचर्य में होने से ऐसा है कि वो फिर बाकी राग आदि विषय मुक्त नहीं हुआ तो आगे जाकर के फिर आ जाएगा बीध राग नहीं हुआ तो वापस आने की इच्छा होगी जैसा भाषिक ने कहा स्व पूर्व धर्म स्व अनुष्ठान चिकीर्ष अथवा राग आदवा तो इधि च एवं आदि आरोह रूपाणी वजाम से देखो इस प्रकार से जहां भी वाक्य देखते हैं आरोह रूप वाक्य तो मिलता है यहाँ से यहाँ जाना चाहिए जा, यहाँ से यहाँ जाना चाहिए आरोह तो मिलता है लेकिन नैवम प्रत्या रूपाणी वापस आने के लिए कोई भी वाक्य कहीं भी नहीं मिलता इसीलिए पूर्वादी ने यह अनुमान किया था वापस आने के लिए वाक्य नहीं मिल रहा अब क्या करेंगे तो पूर्वक्ष तो रखना पड़ेगा ना मामला को बनाना पड़ेगा तो केस बनाने के लिए उन्होंने अनुमान को प्रमाण में लाया नहीं तो केस बनता नहीं क्योंकि एक तरफ ही है ये तो आगे जाने के लिए वो वापस आने के लिए तो कहीं भी कोई वाक्य नहीं मिलता तो क्या करेंगे एवं धवम आचारा शिष्टाविद्यं समझ लो वाक्य नहीं मिला श्रुति भी नहीं मिला स्मृति भी नहीं मिला इतिहास भी नहीं मिला पुराण भी नहीं मिला कुछ नहीं मिला लेकिन शिष्ट लोग आचरण करते हैं कभी आगे पीछे करते हैं तो कहीं कोई आचरण भी मिला क्या बोलते हैं कहीं कोई आचरण भी आज तक देखने नहीं होगा शिष्ट लोग तो इनको मानते नहीं कानून है ही नहीं और शिष्ट मानते भी नहीं शिष्टाचार भी प्रमाण होता है यदि अन्य प्रमाण नहीं मिलते शिष्टाचार को मानते हैं बोलते नैवम न एवं आचार आ शिष्टाहा विद्यांधे शिष्टों में ऐसे आचार भी नहीं है कि एक बार आगे चला गया तो वापस आने का कोई आचारी नहीं है इसलिए ऐसा है इसलिए शंकराचार्य जी की कथा में भी है ना उनको माता जी का जो संस्कार करना था उस समय उन्होंने वापस गया वापस गया तो सब समाज उनको तिरस्कृत किया विरोध किया इसका कारण यह है वापस आने के लिए कोई शास्त्र में प्रमाण नहीं मिलता अब उन्होंने शंकराचार्य जी को जानने का कोई और कारण था क्योंकि माता जी को वजन देख के आया था और मादा सभी में गुरु नाम मादा गिरीयी मादा को वजन दिया था अब वजन देने के कारण वजन को पालन करने की दृष्टि से उन्होंने गया लेकिन आ, नियम के अनुसार देखा तो वो सही नहीं माना जाता है इसीलिए उन्होंने वहां के जो ब्राह्मण सारे परिवारों ने उनका विरोध किया था कुछ लोग अंतिम में मदद किए वो कथा के अनुसार ऐसा होता तो कुछ तो घटना हुई है क्या घटना हुई तो ये तो हमें पक्का पता नहीं है लेकिन कुछ घटना हुई है जिसको लेकर के कथा बनी हुई है हाँ ज्ञानेश्वर जी का भी उसमें है उनका भी पूरा तिरस्कार किया था बाद में बहुत मुश्किल हो गया था बच्चों को लेकर के फिर कहां कहां गया और सब कुछ हुआ था उनके भी ऐसे ही है तो अंध तक किसी ने समाज को समाज ने स्वीकार नहीं किया जब वो ज्ञानी पुरुष बने वो बात अलग है लेकिन समाज जो है व्यवस्था की दृष्टि से स्वीकार नहीं किया वो जितने भी भाई थे सभी को उन्होंने रिजेक्ट किया वो होता ही और भी बहुत सारे ऐसे हैं ऐसे नहीं होता इसलिए शिष्टाचार उसको मानते नहीं है ये तो पूर्व धर्म सु अनुष्ठान चिकीर्षया प्रत्यावरोहणमितिशत कहते पूर्व धर्मों में अनुष्ठान करने की इच्छा हो गई तो प्रत्यावरोहण किया कल हमने बोला ना कोई साधु जो है दीक्षा देने के लिए अपना कपड़ा और सब उतारा है मैंने बोला दृष्टान्त ये सब घटना हुई है ऐसे नहीं बोल रहा वो लोग अभी जीवित भी है उनको भुला करके अब बात कर सकते हैं वो किया है तो ये सब प्रत्यक्ष हम दे करके बोल रहे हैं ऐसे कल्पना करके नहीं बोल वो सारे बोला अभी जो दृष्टान्त बोला वो व्यक्ति भी जीवित है सारे जीवित है अरे वही तो बात है ना सुनने होते तो फिर बात अलग थी तो पूर्व धर्मस्व अनुष्ठान चिकीर्षया अब देखो सुनने पर भी सुनाई ही समझो सुनने पर भी ये राग बहुत बलवान होता है राग और आकर्षण ऐसा पागल होते हैं कि आपको कितना भी सुना अभी जो जो मैं दृष्टांत तो अभी खाली में जो दृष्टांत सुनाया ये दृष्टांत तो वो बहुत विद्वान है ऐसे नहीं कि वो मान्य विद्वान है उन्होंने जो कुछ पुस्तकें इत्यादि लिखे है वो सब शास्त्र के अनुसार और भाष्य के अनुसार ही लिखे ऐसे विद्वान है वो भी किया और पूछने से कहता वो मैं दया से किया दया हो गया ऐसा करता तो क्या बोलेंगे अभी बोल नहीं सकते तो इसीलिए प्रत्यावरोहण मिथि ये प्रत्यावरोहण कभी भी नहीं होगा पूर्व धर्म अनुष्ठान चिकीर्स या प्रत्यावरोहण आप जो सोच रहे ना कोई कहते तो धर्मानुष्ठान के लिए किया कोई गलत काम नहीं किया और इनके विषय में भी उनके शिष्य लोग अभी आश्रमों में कई बड़े बड़े मठाधिपति सब है कई लोग हैं हमारे सब मित्र है तो वो लोग यही तर्क देते हैं कि वो तो कोई गलत काम तो नहीं किया मतलब गलत काम किया नहीं कैसे आप बोल सकते गलत काम किया बोलो गलत काम क्या है अब गलत क्या है आप सोच रहे हो तो समझ रहे हैं ना जैसे अभी अभिभाषिकार लिख रहे हैं ना पूर्वा धर्म के अनुष्ठान अच्छा है मान करके किया और अच्छा धर्म मान के किया लेकिन गलत है वो नहीं करना चाहिए इसलिए कह रहे हैं तदासत्य ऐसा बोलना गलत है कि आप आगे चले गए और पीछे का धर्म आपको अच्छा लगा और उसको करने के लिए आप वापस आ गए ये कहना तदासत बिल्कुल वो गलत है क्यों श्रेयान स्वधर्मो विगुण परधर्मा स्व ये तो भगवान ने गीता में क्यों कहा कि अपने धर्मों को पालन करने में आपको सबसे श्रेयस्कर है कोई आपके लिए श्रेष्ठ है इधर धर्मों का पालन करना श्रेष्ठ नहीं है उसको पतित माना जाता स्वधर्म का पालन पहले करना चाहिए उस धर्म के पालन करने के बाद में अतिरिक्त धर्म का पालन करना अभी ये जो तर्क दे रहे हैं कि मैं दया के लिए विवाह किया ऐसा तर्क दे रहे हैं वो दया करने का अधिकारी है ही नहीं और पहले तो ग्रस्तों के साथ जाकर के इतना समय बिताने का अधिकारी इनको नहीं है कोई गलत किया और वहां से देखकर के सब कुछ क्या क्या बोल अब वो जो भी विषय है लेकिन सत्य यह है कि ऐसा कर नहीं सकता इसके लिए तर्क दे रहे है। अब जैसा अब ये बता रहे थे ये भाग का जो भाष्य है मुझे लगता है कि वो नहीं पढ़े होंगे या पढ़ाए नहीं होंगे और अभी तो इस विषय को नहीं पढ़ा दूसरे कुछ पढ़ाते रहते वो अपना कुछ करते रहते स्वाध्याय लेकिन ये सब विषय नहीं करते और मुझे लगता है कुछ शिष्यों को भी बोला होगा आप ब्रह्मसूत्र का क्या प्रथमा चार सूत्र पढ़ना बाकी आगे नहीं पढ़ना उनको बोला होगा क्यों तो बोलेंगे तो उनको भी मालूम पड़ेगा ना ये सब भाष्यकार नहीं लिखा है भाष्य में है ऐसा मालूम पड़ेगा तो इसलिए वो मना कर दिया हो सकता है ये तो मैंने पूछा नहीं आ, लेकिन हो सकता है ऐसा किया हो लेकिन स्पष्ट है ना और एक अधिकरण में नहीं अब आगे और भी मिलेगा आपको एक अधिकरण में कहीं एक वाक्य बोल दिया ऐसा नहीं है ये तो पक्का जो है बहुत स्ट्रांगली इसको निराकरण निंदा किया अब आप क्या कह रहे थे कि जो अच्छा आपको लग रहे हैं कि यहाँ आने के बाद में ये धर्म अच्छा नहीं है यहाँ तो कोई करने का कुछ नहीं बचता है तो हम तो फिर जो पीछे वाला धर्म है उसमें कम से कम थे उसे ठीक है ऐसा आप सोचते हैं तो इसलिए स्वधर्म को भी त्याग करके आप परधर्म को अपनाते हैं ऐसा होगा तो श्रेयान स्वधर्मो विगुण परधर्मा स्वनुष्ठिता फिर आगे क्या कहा स्वधर्मे में निधनम इसलिए अभी हमने कहा कि स्वधर्म पालन करता हुआ आपको मरना भी पड़े जो अर्जुन युद्ध करते हुए मरेगा तो उनके लिए ही कहा था तो मर जाएगा तो भी यह आपको फल मिलेगा क्योंकि आप स्वधर्म को पालन किया धर्म व्यवस्था को माना ईश्वरीय जो व्यवस्था है उसको आपने पालन किया तो स्वधर्म में निधनम श्रेय और परधर्मो भयावह परधर्म पाप होता है भयावह हो मन पाप देने वाला इसलिए परधर्म तो अच्छा भी वो अनुष्ठान नहीं करना चाहिए अब भाषिकार क्या कह रहे थे न्यायाच ये न्याय है ये युक्ति है ये नियम है क्या है यो यम प्रति विधीय सतस्य धर्म धर्म की परिभाषा क्या है जिसके लिए जो शास्त्र ने विधान किया है वो उसका धर्म होता है वो उसका कर्तव्य होता है बाकी इधर उधर का कर्तव्य नहीं होता है अच्छा काम बहुत कुछ है दुनिया में लेकिन वो उसका कर्तव्य नहीं और वो कर्तव्य अपने धर्मों का कर्तव्य पालन नहीं करते हुए कोई अच्छा काम भी करता है तो अपना कर्तव्य पालन न करने का पाप उसको मिलेगा और अच्छा काम करने का फल भी नहीं मिलेगा उल्टा दंड मिलेगा तो स्वामी जी एक दृष्टांत सुनाते थे इसी विषय पे, इसी स्थान पे ऐसे दृष्टांत सुनाते एक आदमी था एक बैंक के सामने सिक्योरिटी खड़ा था बैंक में सिक्योरिटी होता है बंधु लेकर खड़े रहते खड़ा रहता था और उसका ड्यूटी क्या है वो गेट पर खड़ा रहना जो भी आएगा उसका निरीक्षण करना एक चोर है कि क्या है देखना उसका काम वही था तो खड़ा रहा तो उस समय क्या है वो सामने रोड के उस पार में एक अंधा व्यक्ति जो काला चश्मा पहन करके ऐसे ऐसे रास्ता ढूंढ करके इधर उधर वो भड़क रहा था वो परेशान हो रहा था कहीं गिर रहा था कुछ कुछ हो रहा था वो सामने से देखा अब इसने सोचा वो बहुत परेशान है धूप में बहुत थकान हो रहा है उसको कम से कम उसको पकड़ करके यहां शांति से बिठाया मदद करने के लिए वो रोड क्रॉस किया और उस समय ये घटना हुई है अक्सली घटना है केवल कथा नहीं तो रोड क्रॉस किया और उस अंधा व्यक्ति को पकड़ करके ले ले जाने के लिए गया तो जैसा ही ये सिक्योरिटी यहां से रोड घोस करके चला गया तो चोर लोग पीछे से आया और अंदर जाकर के जो लूटपाट करना था उसके लिए उन्होंने पूरा बयान को कब्जा किया लूटपाट किया वापस आकर अब वो सिक्योरिटी वापस आ गया तब तक घटना हो गई अब वो केस लगा तो अब उसने कोई गलत तो नहीं किया वो अच्छा है वो मदद करने के लिए गया उसको करने के लिए गया लेकिन वो करने का उसका काम नहीं था उस समय उसके दया करने का काम नहीं उसका ड्यूटी तो वहां गेट पर खड़ा रहना इसलिए उसके ऊपर केस लग गया उसके ऊपर जो चोरों को ऊपर लगता है वैसे ही वो अपने ड्यूटी नहीं करने के कारण उसके ऊपर केस लग गया और गुस्सा जा भी वो क्यों नहीं होगा तो गलत किया तो वो अच्छा काम तो किया उसने लेकिन वो अच्छा काम नहीं है वो अपने धर्म को छोड़कर के अच्छा काम किया और उस वो छोड़ के गया तो कितना नुकसान हो गया है अधर्म है वो गलत है इसीलिए कहा कि जो जिसके प्रति विधान किया गया जिस पर समय विधान किया गया वो उसका कर्तव्य है उस समय कुछ और करें कुछ बढ़िया काम करें, वो उसका कर्तव्य नहीं है तो इसलिए आगे कहते हैं न यो ये स्व अनुष्ठातम शक्य इस वाक्य को याद रखना चाहिए हम लोग जब अध्ययन करते समय इसको याद रखा कि इतना बढ़िया स्पष्ट कहीं नहीं कहा कि जिसको जो अच्छा लगे सु अनुष्ठा आत्म शक्य दे माना अच्छी प्रकार अनुष्ठान कर सकते वो उसके लिए धर्म है ऐसा नहीं होता ये आजकल लोगों ने बनाया जो आप कर सकते वो आपका धर्म है और नियम कुछ भी कहे कोई बात नहीं हम नहीं कर सकते तो हमारा धर्म नहीं हम इतना ही कर सकते ऐसा नहीं होता जो आपको करने के लिए कहा और उसमें भी अवश्य करना वाला कुछ होता है और वैकल्पिक करने वाला कुछ होता है नैमित्तिक करने वाला होता है ये सब विकल्प है लेकिन जो अवश्य करने के लिए कहा उसको आपको अवश्य करना ही चाहिए उसको नहीं किया और दूसरा काम उससे भी अच्छा आपने किया उसका फल नहीं मिलेगा उसका कोई प्रयोजन नहीं इससे स्पष्ट क्या हो सकता है क्यों ऐसा है बोलते चौदना लक्षण धर्म ये धर्म की परिभाषा क्या है जो विधान किया है वो आपका धर्म है जो आपको अच्छा लग रहा है वो आपका धर्म है नहीं है आपको अच्छा तो कुछ भी लग सकता है अच्छा लगने मात्र से धर्म नहीं होता जो विधान किया वो धर्म है इसीलिए होता है और न रागादि राग आदिवशात प्रच्युदी राग के कारण प्रचि भी नहीं हो सकता इसके लिए भी अनुमति नहीं क्यों नियम शास्त्र से आपके राग आपकी आसक्ति और नियम शास्त्र इसमें कौन सा बलियान जो नियम शास्त्र है वो बलियान है वो केवल हमारे आध्यात्मिक शास्त्र के लिए नहीं तो देश के कानून के दृष्टि से भी वैसे ही होता है आपको जो अच्छा लगे वो माना जाता है कि जो कानून कहता है वो माना जाता है आपको तो बहुत कुछ अच्छा नहीं लगता है लेकिन कानून कहेगा तो उसको मानना ही पड़ेगा उसमें बल रहता है यदि नहीं मानेंगे तो दंड होता है हमारे यहाँ पाप होता है यहाँ दंड होता है इसलिए यहाँ कोई बीच का रास्ता कोई समझौता नहीं सीधा तो नियम, नियम शास्त्र से बलीय तो आप नियमशास्त्र बलीय होने से रागादिवश भी आप अपने कर्तव्यों को त्याग नहीं कर सकते और रागादिवश भी ऊर्धरे प्राप्त होने के बाद उसको त्याग नहीं कर सकते ये जो चीजें आप कहीं और नहीं सुनेंगे कई लोग बदाम सुनते रहते हैं कभी ऐसे बातें सुनाई नहीं होगा कोई सुनाया ए, सुनेगा ही नहीं सुनाएगा भी नहीं क्यों ये सब कट्टर नियम हो गया वो बोलेंगे वेदांत में इसका क्या मतलब वेदांत मतलब आप कुछ भी कर सकता है कहीं भी रह के कर सकता है आप ग्रस्थ बनो ये भी करो ऐसे करते हैं गुरु लोग ही वो दे रहे ग्रस्त में क्या फर्क पड़ता है अब ग्रस्थ में भी रहो सन्यास में भी रहो ठीक है ये भी हो गया वो भी हो गया कुछ भी होगा चलता है क्यों वेदांत सबके लिए ऐसा उन्होंने एक वाक्य बना दिया वेदांत सबके लिए है लेकिन वो सब में अधिकारी निश्चित है धर्म का धर्म नियमों को भंग करके कोई वेदांतस प्रवृत्त नहीं होता है ज्ञानी के लिए एक अलग बात है और साधक के लिए अलग बात है वेद शास्त्र के नियम का भंग करके कोई वेदांत भी सीखे या वेदांत सिखाए या उस प्रकार के उपदेश दे रहे तो उनको छोड़ देना चाहिए वो बिल्कुल मैंने स्वीकार्य नहीं है बिल्कुल नहीं होता धर्म कार्य के अनुसार धर्म के अंदर गदी यह सब आता है वो नहीं करते हैं तो वो कुर्सी के लायक ही नहीं उसको सपोर्ट नहीं करना चाहिए ऐसा इसी से पता चलता है जय भी नहीं रहा कहते हैं हो सकता है आप तो कर्मकांडी नहीं है ना अब आपके पक्ष में तो आप आगे गया तो आप तो हमेशा आगे आश्रमों को अच्छा मानते संन्यास आश्रम को संग्राचार्य संयास आश्रम को अच्छा मानते अच्छा तो बोलता है दूसरे पक्ष बोलता है नहीं नहीं आप संयास आश्रम के वादी है इसलिए आप बोलते हैं आगे जाएंगे तो अच्छा है पीछे नहीं आना चाहिए अब हमारे जैविनी महर्षि तो ग्रस्थ आश्रम है मतलब ग्रस्थ आश्रम को सबसे श्रेष्ठ मानते हैं और सारा कर्म वहीं होता है इसलिए वो अपने को अपने पंथ में मानते हैं तो क्या पता है जैविनी के पंथ में तो ये हो सकता है आगे जाकर कभी वापस आ सकता है क्योंकि उनके पंथ में आदमी बढ़ जाएंगे ना वो तो सन्यासी सब ग्रस्त हो जाएंगे अच्छे हो जाएंगे ऐसा है तो बोलते हैं ना इस विषय में हम दोनों का पक्ष एक ही है कच्चे हम्म ये मतलब प्रतिपक्ष नहीं है यहां कोई अब कोई भी प्रतिपक्ष नहीं है कोई भी दार्शनिक भी नहीं मानता कोई पौराणिक भी नहीं मानता है मतलब कहीं नहीं लिखा लोग तो वैसे बहुत सारे बोलते हैं कि हमारे शास्त्रों में प्रक्षिप्त तो हो गया है ना लिख करके जोड़ा गया आपने अपने मन से ब्राह्मणों ने अपनी इच्छा से लिख करके जोड़ा है ऐसा मानते हैं लेकिन लिख करके जोड़ने वाले भी होंगे किए भी होंगे लेकिन ऐसे विषय पर फिर भी नहीं मिलता लिखकर करके जोड़ा हुआ भी नहीं मिलता तो फिर मिल क्या करेंगे आप तो मैंने प्रक्षिप्त में मिले जाए ना चलो हम प्रक्षिप्त मानते हैं तो अभी वो प्रक्षिप्त भी नहीं लिखा है ऐसा कोई लिखा है आश्रम में आप वापस आप आ सकते नहीं लिखा है मैंने सर्वसम्मत है सभी दार्शनिकों के वहां सभी हिसाब से सम्मत है अब उसका उल्लंघन आप करते हैं तो आप फिर गलत कर रहे इसीलिए कहा जैमिने रपी इतना अपिशब्दे ना में जो अपि शब्द लगाया है अपिशब्द के द्वारा जयमिनी बादराय अत्रपत्ति शास्त्री प्रत्यय प्रतिपत्ति देख सुंदर कैसे लिखते हैं भाषाकार देखे जब भाषाकार को कट ठीक बोलना होता है तो वो स्पष्ट बोलते हैं ठीक बोलते हैं वहां कोई समझौता नहीं करते वो वहाँ पक्का ही बोलेंगे अब यहाँ जयमिनी रपी में अभी कहा तो इसका मतलब जयमिनी महर्षि बादरायण तो है बादरायण के सूत्र चल रहा तो बादरायण महर्षि जयमिनी महर्षि दोनों में इसमें संप्रतिपत्ति है मैंने सहमति है दोनों ऐक्य पति और ऐसा शासन करते हैं क्यों ऐसा शासन किया जयमिने अभी कहने का तात्पर्य क्या है यही तात्पर्य है कि कुछ पक्ष जयमिनी के पक्ष में चला जाए जयमिनी महर्षि ऐसे मानते होंगे करके बोले इसके विरोध में प्रतिपत्ति दार्ढ्यया मतलब निश्चय दृढ़ करने के लिए जयमिनी महर्षि भी ये पक्ष है आप ये करके जाएंगे तो कोई पक्ष आपको नहीं मिलेगा एक ही काम करो अब ऐसा कोई किसी को हुआ है तो ये ही कहता है छात्र आप जाके गो सेवा करो गोशाला में रहो और वहां जो है रोज गोमूत्र पीने के लिए भी कहा तो खाली गोशाला, गौशाला गो सेवा करो गोमूत्र पियो ऐसे करके पूरा जीवन चलाओ और उसमें कहा कि ये तो गृहस्थ तो हो गया है पतित है तो उसको तो कुछ आवश्यकता है तो खाना पीना व्यवस्था तो करनी पड़ेगी उसके लिए राजा के लिए कहा वो गौ सेवा करता है उसके लिए कुछ उनको दे देना बस उसके लिए दे देना ऐसा करके रखा उसी से अपना जीवन जलाएगा बाकी कोई संपत्ति आदि भी उसके नाम से नहीं कराने के लिए बोला कुछ नहीं रहेगा उसको जैसा आप वो है ना अभी ज्ञानेश्वर की कथा में भी ऐसा है उनकी कोई परंपरा ही नहीं रहे वो समाप्त ऐसा नियम बनाया है ये सा, सामाजिक दृष्टि से आवश्यक भी है तो इस प्रकार से ये दशम तद्भोधाधिकरण समाप्त हो गया है आगे अब ये कल से पाठ चलना था किंतु अभी कल से 10 तारीख तक अवकाश रहेगा हम लोग यहां से कल प्रादकाल काल पदयात्रा के लिए निकल रहे हैं हर संबत्सर हम पदयात्रा जाते हैं पिछले दो संबत्सर में कोरोना के कारण नहीं गए थे तो इस बार यहां से डुंडीताल डुंडीताल से यमुनोत्री डूडी ऐसा है कि वहां गणेश भगवान का जन्म वहीं हुआ है ऐसा ताल है बहुत सुंदर स्थान है मान इसी एरिया में सबसे सुंदर माना जाता है डुंडीताल तो पहले डूंडी जाएंगे कल शाम को वहां पहुंचेंगे और फिर वहां से यमुनोत्री के लिए डुंडीताल से ऊपर से आ, मार्ग है पहाड़ों के ऊपर से होते हुए दो दिन में आ, वहां पहुंचते हनुमान चट्टी पहुंचेंगे फिर वहां से तीसरा दिन यमुनोत्री पहुंचेंगे और उसके बाद वहां से सप्त ऋषिकुंड सप्त ऋषियों का जो स्थान माना जाता है जो यमुना जी के उद्भव स्थान मनुष्य उन कुंडों में से ही जल एकत्रित होकर के नीचे इमुनोत्री में आप देखेंगे नीचे जो प्रवाह आता है उसका मूल स्थान सप्तर्षी कुंड है वहां बर्फ जमा रहता है तो वहां भी जाने की इच्छा है अब जैसा मौसम होगा उस हिसाब से देखे वहां भी जाएंगे और वहां से प्रतिनिवृत्त होकर के यहां पदमार्ग से ही वापस आने का विचार है तो ऐसा कहते हैं कि यमुनोत्री आदि में जो ऊपर के जो रास्ते हैं यमुनोत्री और गंगोत्री के ऊपर से पहाड़ के ऊपर से रास्ते हैं तो यही पहले यात्रा के लिए प्रयोग करते, तो करते थे ऐसा समझते हैं और कुछ कथा के अनुसार शंकराचार्य जी भगवान भी उसी रास्ते से गए हैं तो ऊपर के जो रास्ता है तो उसी से केदार से उन्होंने सीधा यहाँ गंगोत्री आया था और गंगोत्री से फिर इसी रास्ते से यहाँ यमुनोत्री आदि गए हैं ऐसे कथा है वैसे दिग्विजय आदि में ये नहीं मिलता है क्योंकि दिग्विजय आदि में जो कथा लिखे हैं वो इधर जो हिमालय में आचार्य की यात्रा है उसका विस्तार नहीं है उसमें उसमें संक्षिप्त में है क्योंकि जो लिखने वाले थे जो रचयिता थे विद्यारण्य जी आदि वे सब दक्षिण के ही थे तो उनको यहां के भूमिशास्त्र ज्योग्राफी सारा मालूम नहीं था तो जो मुख्य मुख्य स्थानों का नाम लिखा है बाकी कौन सा गांव से कहां रुक के कहां कहाँ गया इसका विस्तार उसमें नहीं मिलता और यहां उत्तर दिशा में यहां जो भी आप लोग कथा देखेंगे तो बहुत सारे गांव ऐसे मिलते हैं जहां शंकराचार्य जी आए हैं वहां प्रतिष्ठित किया और ऐसे-ऐसे कथा यहां मिलते हैं और उसके बाद में कुछ ग्रंथ भी लिखे हैं लेकिन दिग्विजय आदि सारे दक्षिण के होने के कारण यहां का गांव गांव का विस्तार नहीं है उनको प्राप्ति नहीं था तो कैसे लिखते तो ऐसा ये कथा में इस प्रकार बोला जाता है फिर यहां उत्तरकाशी आए और उत्तरकाशी से सीधा प्रयाग चले गए ये तो मिलता है उत्तरकाशी में व्यास जी का दर्शन आदि हुआ है उसके बाद में यहां से प्रयाग गया है ये कथा तो वहां लिखी हुई मिलती है और बाकी ये चारोण धाम का इस तरह का संबंध है और वो चारों धाम में जो वर्तमान में जो रास्ता है वो तो बहुत लंबा रास्ता बनाया गया लेकिन जो पहले जो पैदल रास्ता थे पैदल भी दो प्रकार के रास्ता है जो सबसे ऊंचा है वो उसमें कहते हैं केवल दो दिन में चारों धाम कर सकते इतने निकट है ऊपर से तो उसमें कुछ कुछ अंश अभी भारत में है और कुछ रास्ता तो अभी चाइना में चला गया जैसा बद्रीनाथ गंगोत्री से बद्रीनाथ के ऊपर के जो रास्ता है वो अभी चाइना में है तो उसमें आप सामान्य नहीं जा सकते उसके लिए विशेष परमिशन लेना पड़ता उसी प्रकार से वो गंगोत्री और बद्रीनाथ और केदारनाथ के बीच में भी जो रास्ता है वो भी ऐसे ही मानते हैं तो इस प्रकार से है तो हम लोग जो है थोड़ा अपना एक अभ्यास भी होता है और हिमालय का दर्शन भी होता है और जो भी साधक है उनको भी अपने जीवन में इस प्रकार की यात्रा करना और यात्रा के साथ साधन को कैसे करना है और कैसे जो भी परिस्थिति है उसको स्वीकार करके जैसा जीवन चलाना इत्यादि एक मार्ग या के अनुभव मिलता है इस दृष्टि से हम एक साधन की दृष्टि से इसको करते हैं तो जो भी हो दस तारीख के बाद में यानी अभी लगता है बारह तारीख बारह तारीख एकादशी दस तारीख एकादशी द्वादशी होंगे तो एकादशी दस तारीख को है तो ग्यारह बारह को जैसा भी होगा फिर आरंभ करेंगे ूर्णमदर्णमितदम पूर्णमुदश्यूर्णसमाद पूिष्यसे मराज